पातंजल योग प्रदीप सर दर्शन समन्वय सांख्य और योग दर्शन सांख्य में उत्तम अधिकारियों के लिए असम समाधि लाभ का विशेष उपाय ध्यानम निर्विषयम बना इसके द्वारा जो वृत्ति आए उसको हटाना होता है अंत में सब वृत्तियां रुक जाने पर निरोध करने वाली वृत्ति का भी निरोध करके स्वरूपावस्थिति को प्राप्त करना होता है योग का भक्ति का लंबा मार्ग सुगम है यह सांख्य के ज्ञान का छोटा मार्ग उससे कठिन है कार्य क्षेत्र में सांख्य और योग का व्यवहार कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेशम योगियों का कर्म न पापमय होता है न पुण्यमय क्योंकि योगी के लिए तो पाप कर्म सर्वथा त्याज्य ही है और कर्तव्य रूप पुण्य कर्म वह आसक्ति लगाव ममता और अहमता को छोड़कर निष्काम भाव से करता है इसलिए बंधन रूप न होने से अकर्म रूप ही है साधारण अयोगी लोगों के कर्म पाप पुण्य और पाप पुण्य से मिश्रित तीन प्रकार के होते हैं यह सूत्र सांख्य और योग दोनों के लिए समान है किंतु योगी कर्म और उसके फल को ईश्वर के समर्पण करके आसक्ति को त्यागते हैं और सांख्य योगी गुण गुणों में बरत रहे हैं आत्मा अकर्ता है इस प्रकार इसके लगाव से मुक्त रहते हैं योग की उपासना अर्थात भक्ति का मार्ग लंबा किंतु सुगम है सांख्य के ज्ञान का मार्ग छोटा किंतु कठिन है योगियों का कार्य क्षेत्र में व्यवहार ब्रह्मण्यादा कर्मा संगम त्यक्वा कौती यिप्य स पापेन पद्मत्र कायेन मनसा बुद्ध्या योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्वामशुद्ध युक्त त्यक्त्वा त्यक्त शांतिमा नैषिकीम अयुक्त कामकेण फले सक्तो निबध्यते गीता कर्मों को ईश्वर के समर्पण करके और आसक्ति को छोड़कर जो कर्म करता है वह पानी में पद्म के पत्ते के सदृश पाप से लिप्त नहीं होता योगी फल की कामना और कर्तापन के अभिमान को छोड़कर अंतकरण की शुद्धि के लिए केवल शरीर मन बुद्धि और इंद्रियों से कर्म करते हैं योगी कर्म के फल को त्याग कर परमात्म प्राप्ति रूप शांति को लाभ करते हैं अयोगी कामना के अधीन होकर फल में आसक्त हुआ बनता है सांख्य योगियों का कार्यक्षेत्र में व्यवहार तत्वविदू महाबाहो गुणकर्म विभागो गुणागुणेश वर्तंत इतम्वा न सिज्जते नैव किंचित करोमेति युक्तो मनेत तत्वित पश्यन श्रृण्वन स्पृशन जिघ्रन असन गछन स्वपन स्वसन प्रलपन विसृजन गृहणन उन्मिषन निमिषन्नपी इंद्रियाणिंद्रिया वर्तन तथार गीता हे महाबाहु गुण विभाग अर्थात सत्व रज और तम तीनों गुणों के जो बुद्धि अहंकार इंद्रियादि ग्रहण और पांचो विषयादि ग्राह्य रूप हैं और कर्म विभाग अर्थात उनकी परस्पर की चेष्टाएं को तत्व से जानने वाला गुण गुणों में बरत रहे हैं अर्थात ग्रहण और ग्राह्य रूप तीनों गुणों के परिणामों में ही व्यवहार हो रहा है आत्मा अकर्ता है ऐसा जानकर कर्म और उनके फलों में आसक्त नहीं होता तत्वे सांख्ययोगी देखता हुआ सुनता हुआ छूता हुआ सूंघता हुआ खाता हुआ चलता हुआ सोता हुआ सांस लेता हुआ बोलता हुआ छोड़ता हुआ पकड़ता हुआ आँख खोलता हुआ और मीचता हुआ ही ऐसा ही समस्या है कि मैं कुछ भी नहीं करता सब चेष्टाओं में केवल इंद्रियां ही अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हो रही हैं आत्मा इनका दृष्टा इनसे पृथक निर्लेप है